मोटी बिल्ली एक डेनिस लोक कथा जैक कैंड एक बार एक बूढ़ी औरत दलिया पका रही थी उसे अपने पड़ोस की महिला से कुछ काम था इसलिए उसने बिल्ली से पूछा कि क्या वो उसकी गैर हाजिरी में उसके दलिए की देखभाल करेगी बहुत खुशी से बिल्ली ने कहा लेकिन जब बूढ़ी औरत चली गई तो बिल्ली को वो दलिया इतना अच्छा लगा कि उसने सारा दलिया खा डाला साथ में उसने दलिया का बर्तन भी खा लिया जब बूढ़िया वापस आई तो बिल्ली उसने बिल्ली से पूछा मेरे दलिए का क्या हुआ ओ बिल्ली ने कहा मैंने दलिया खा डाला और साथ में उसका बर्तन भी और अब मैं तुम्हें खाने तुम्हें भी खाने जा रही हूँ और फिर बिल्ली ने बूढ़ी औरत को भी खा लिया बिल्ली आगे बढ़ी और रास्ते में उसकी मुलाकात एक शुअर से हुई उस तो शुअर ने कहा तुमने क्या क्या खाया है मेरी छोटी बिल्ली तुम बहुत मोटी लग रही हो और बिल्ली ने कहा मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी और अब मैं तुम्हें भी खाने जा रही हूँ फिर उसने शुगर को भी खा लिया बाद में उसकी मुलाकात एक बत्तख से हुई औरत ने कहा बत्तख ने कहा मेरी छोटी बिल्ली तुमने क्या क्या खाया है तुम सच में बहुत मोटी लग रही हो मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक शुगर भी खाया और अब मैं तुम्हें खाने जा रही हूं यह कह कहकर बिल्ली ने उस बत्तख को भी खा लिया इसके बाद बिल्ली पाँच पंक्षियों के एक झुंड से मिली पंक्षियों ने उसे कहा अरे छोटी बिल्ली तुमने क्या क्या खाया है तुम वाकई बहुत मोटी हो मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक शुअर खाया है सूरत भी खा शुअर भी खाया मैंने एक बत्तख भी खाई है और अब मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ और फिर उसने पांच पंछू के उस झुंड को भी खा लिया बाद में बिल्ली नाश्ते हुई सात लड़कियों से मिली लड़कियों ने भी उससे कहा बताओ तुमने क्या क्या खाया है छोटी बिल्ली तुम वाकई बहुत मोटी हो फिर बिल्ली ने कहा मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक सुअर भी खाया है मैंने एक बत्तख भी खाई है और पांच पंखियों का एक झुंड भी और अब मैं तुम्हें खाने जा रही तुम्हें भी खाने जा रही हूँ फिर बिल्ली ने नाश्ते हुई उन सात लड़कियों को भी खा लिया थोड़ी और आगे जाने पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जो अपने हाथ में गुलाबी छतरी पकड़ी हुई थी उस महिला ने बिल्ली से कहा ये भगवान तुमने क्या क्या खाया है मेरी छोटी बिल्ली तुम बेहद मोटी हो फिर बिल्ली ने कहा मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक सुअर भी खाया है मैंने एक बत्तख भी खाई है और पांच पंक्षियों का एक झुंड भी मैंने गुलाबी छतरी वाली महिला को भी खाया है और अब मैं तुम्हें खाने जा रही और पांच पंक्षियों का एक झुंड भी और सात नास्ती हुई लड़कियों को भी और अब मैं तुम्हें खाने जा रही हूं थोड़ी देर बाद बिल्ली को टेढ़ी लाठी के साथ एक पादरी मिला प्रिय बिल्ली बताओ तुम किस चक्की का आटा खाती हो तुम इतनी मोटी कैसे हो फिर बिल्ली ने कहा मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक शुगर भी खाया है मैंने एक बत्तख भी खाई है और पांच पंक्षियों का एक झुंड भी और सात नाचती हुई लड़कियों को भी मैंने गुलाबी छतरी वाली महिला को भी खाया है और अब मैं तुम्हें भी खाने जा रही हूँ और फिर उसने टेढ़ी लाठी वाले पादरी को भी खा लिया इसके बाद बिल्ली को एक लकड़ाहरा मिला जिसके पास एक कुल्हाड़ी थी ये भगवान तुमने क्या क्या खाया है तुम सच में बहुत मोटी हो और बिल्ली ने कहा मैंने दलिया और उसका बर्तन खाया है और एक बूढ़ी औरत को भी मैंने एक शुअर भी खाया है मैंने एक बत्तख भी खाई है और पांच पंखियों का एक झुंड भी मैंने गुलाबी छतरी वाली महिला को भी खाया है मैंने सात नाश्ती हुई लड़कियों को खाया मैंने टेढ़ी लाठी वाले पादरी को भी खाया है और अब मैं तुम्हें भी खाने जा रही हूँ नहीं तुम अपनी गलती पर पछताओगी मोटी बिल्ली लकड़ाहारे ने कहा फिर लकड़ाहारे ने अपनी कुल्हाँी की एक बार से बिल्ली के दो टुकड़े कर दिए और फिर बिल्ली के पेट में से टेढ़ी लाठी वाले पादरी कूदे और गुलाबी छतरा छतरी वाली महिला कूदी और साथ नाचने वाली लड़कियां कूदी और पांच पंक्षियों का झुंड कूदा और फिर सुअर कूदा और बत्तख कूदी फिर बुढ़िया ने अपना दलिया और उसका बर्तन उठाया और वो उनके साथ अपने घर चली गई एक छोटी सी बिल्ली भला इतनी मोटी कैसे होगी